सुनहरा लॉकेट ओह कितना सुंदर है ने कहा जब उसकी बिल्ली को सेब के पेड़ के नीचे एक सुनहरा लॉकेट मिला जीनिया के पौधों से घास पात निकालने के बजाय वह सारा दिन उस लॉकेट को अलग अलग पोशाकों के साथ पहनती रही फिर इस भय से कहीं चोर उस लॉकेट को चुरा न ले वह रात भर जागती रही ये लॉकेट तो मुसीबत बन गया है ऐसा सोच मिस चिबेरी ने लॉकेट किसी को दे दिया और बदले में उसे तीन कुलबुलबुलते बु... कुल कुत्ते के पिल्ले मिल गए उसने पिल्ले भी दे दिए तो उसे चीखता हुआ तोता मिल गया उसने तोता भी दे दिया तो उसे चितबरा घोड़ा मिल गया इस प्रकार हर दिन कोई नई वस्तु से मिली मिस चिबेरी इसी सोच में है कि जेनिया पौधों के पास घसप पौधों के घास पतवार हटाने की बात तो दूर की है क्या वह कभी अच्छी नींद सो पाएगी सारी गलती बिल्ली की थी वर्षों से मिस टिबेरी दो नगरों के बीच में स्थित पत्थरों के बने अपने छोटे से घर में शांतिपूर्वक रह रही थी घर के सामने फूल लगे थे और पिछली तरफ सब्जियां लगी थी घर के एक ओर बने कुएं से साफ निर्मल पानी मिलता था और दूसरी ओर लगे सेब के पेड़ से फल और चाय मिलती थी मिस टिबेरी के पास वह सब था जो वह चाहती थी और जिसकी उसे आवश्यकता थी फिर एक दिन उसकी बिल्ली को लगा कि सेब के पेड़ के नीचे एक चूहा छिपा था बिल्ली ने मिट्टी खोदनी शुरू की और खोदती गई उसे चूहा नहीं मिला लेकिन उसे एक सुनहरा लॉकेट मिल गया मिस्टर बेरी ने घर के सामने लगे जीनिया के पौधों से खास पतवार हटाने शुरू किए थे कि बिल्ली लॉकेट उठाकर मिस्टर बेरी के पास ले आई हेलो बस क्या लेकर आई हो मिस्टर बेरी ने पूछा उसने बिल्ली से लॉकेट ले लिया ओह ये तो कितना सुंदर है मिस्टर बेरी छटपट घर के भीतर आई और लॉकेट पहन लिया उसकी साधारण सी पोशाक के साथ वो अच्छा न लग रहा था एक एक करोड़ उसने अपनी सारी पोशाकें पहनी पर किसी भी पोशाक के साथ लॉकेट मेल न खा रहा था क्या मुसीबत है मिस्टरबेरी बोली मेरे पास इतनी सुंदर पोशाकी नहीं है जिसके साथ ये लॉकेट पहना जा सके और अलग अलग पोशाके पहनने में मैंने पूरा दिन गवा दिया जबकि मुझे जीनिया के पौधों से आज खास पात हटाने थे उसने लॉकेट मेज पर रख दिया और अपने लिए खाना बनाने लगी फिर वो सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई उसे नींद आई ही थी कि एक विचार उसके मन में उठा क्या मुसीबत है मिस्टर बेरी बोली लॉकेट तो मैं मेज पर ही छोड़ा ही हूँ अगर कोई चोर फितर आकर उसे चुरा ले गया तो वो कूद बिस्तर से बाहर आ गई और मेज की ओर छटपट चल दी हड़बड़ी में उसका पांव किसी चीज़ से टकरा गया और अंगूठे को चोट लग गई लेकिन लॉकेट मेज पर सही सलामत मिला उसे उठाकर मिस्टर बेरी बिस्तर पर वापस आ गई रास्ते में उसका सिर किसी चीज से टकरा गया यही ठीक है बेरी बोली और लॉकेट अपने सिरहाने के नीचे रख रख दिया या तुम अवश्य ही सुरक्षित रहोगे उसे नींद आई ही थी कि एक और विचार उसके मन में उठा उसके सोते हुए अगर चोर बेडरूम के अंदर आ गया तो लॉकेट चुरा ले गए और ले गया और लॉकेट चुरा ले गया तो उसे बिल्कुल अच्छा ना लगेगा क्या मुसीबत है मिस्टर बेरी ने कहा अब मुझे सारी रात जागना पड़ेगा अगली सुबह मिस्टर बेरी बहुत थकी हुई थी और बहुत दुखी थी उसके पाँव के अंगूठे और सिर में दर्द हो रहा था यह लॉकेट तो एक मुसीबत है उसने कहा मुझे यह लॉकेट नहीं चाहिए नहीं मुझे इसकी आवश्यकता है मैं इसे किसी को दे दूंगी तभी दूध वाले की गाड़ी उसके घर के सामने रुकी मिस्टरबेरी झटपट बाहर आई क्षमा करो उसने कहा क्या तुम किसी ऐसी सुंदर लड़की को जानते हो जिसे सुनहरा लॉक सुनहरा लॉकेट चाहिए दूध वाले ने कुछ पल सोचा उधर बाई और जो नगर है वहाँ एक सुंदर लड़की रहती है उसने कहा मेरे ख्याल में उसके पास कोई लॉकेट नहीं है बहुत बढ़िया मिस्टर बेरी बोली ये तुम इस लॉकेट को उसके पास ले जाओ लेकिन उसे यह न बताना कि यह लॉकेट मैंने दिया है वो मुझे धन्यवाद देना चाहिए और मुझे अच्छा ना लगेगा इतना कहना कि यह उपहार उसकी एक गुप्त प्रशंसक ने दिया है ठीक है दूध वाले ने कहा वह चला गया और मिस्टर बेरी देर तक सोने के लिए भीतर आ गई अगली सुबह दूध वाला फिर घर के सामने रुका उस सुंदर लड़की को लॉकेट बहुत अच्छा लगा उसने मिस्टिबेरी को बताया वो इतनी प्रसन्न हुई कि अपने गुप्त प्रशंसक को लॉकेट के बदले में एक उपहार देना चाहती थी यह है वो उपहार उसने जमीन पर एक बड़ा टोकरा रखा और वहां से चला गया ये अच्छी नस्ल के हैं और बहुत मूल्यवान हैं। जाते जाते उसने मुड़कर कहा मिस्टिबेरी ने टोकरी खोली भीतर तीन कुल बुलाते कुत्ते के पिल्ले थे वो नहीं मिस्टर बेरी ने कहा सारा दिन उन पिल्लों को जीनिया के पौधों को खोदने में खोदने से वो रोकती रही सारी रात उन पिल्लों को फर्नीचर को चबाने से वो रोकती रही अगली सुबह वह बहुत थकी हुई थी और बहुत दुखी थी प्लीज रुको उसने पुकार कर दूध वाले से कहा हालांकि उस दिन उसे दूध नहीं लेना था क्या तुम किसी सजीले युवक को जानते हो जो तीन कुल बुलाते पिल्ले लेना चाहता हो दूध वाले ने एक पल सोचा उधर दाई और जो नगर है वहां एक सजीला युवक रहता है उसने कहा मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई पिल्ले है बहुत बढ़िया मिस्टी बैरी बोली तुम इन पिल्लों को उसके पास ले जाना उसे कहना की उसके एक गुप्त प्रशंसा का उपहार है ठीक है दूध ने कहा वह चला गया और मिस्टी बैरी देर तक सोने के लिए भीतर चली गई अगली सुबह दूध वाला एक बड़ा सा डिब्बा लिए हुए आया डिब्बे के अंदर एक चीखने वाला तोता था यह एक उपहार है वह अच्छा नहीं गाता था अगली सुबह मिस्टिबेरी सच में थकी हुई और दुखी थी फिर एक बार उसने दूध को रोका प्लीज इस तोते को सुंदर लड़की के पास ले जाओ उसने कहा मुझे पता है दूध वाला बोला उसे कहना है कि यह उपहार उसके गुप्त प्रशंसक ने मिल जाए बिल्कुल सही मिस्टर बेरी ने कहा अगले दिन दूधवाला वाला एक चितबरे घोड़े के साथ वापस आया मुझे पता है मिस्टर बैरी बोली यह उपहार उस सुंदर लड़की ने भिजवाया है बिल्कुल सही दूधवाले ने कहा उस दिन घोड़ा उसकी गाजरों के सारे पत्ते खा गया उस रात घोड़ा उसके पेड़ के सारे सेब खा गया मिस्टर बैरी सारी रात उसे सेब चबाते सुनती रही सुबह उसने घोड़े को दूध के साथ सज्जे युवक के पास भेज दिया कई दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चला सजीले युवक ने तीन नटकट मैमे भेजे सुंदर लड़की ने तीन मोटे ताजे शुअर भेजे सजीले युवक ने हंसों का एक झुंड भेजा सुंदर लड़की ने एक बैल भेजा जिसके बालों में पिछू थे मिस्टिबेरी को लगा कि वह पागल हो जाएगी दूध वाला भी परेशान हो गया था मुझे बहुत खेल है एक सुबह उसने बैल को दूध के बोतलों के बीच अपनी गाड़ी में धकेलते हुए कहा यह सिलसिला आप समाप्त होना चाहिए मैं सहमत हूँ मिस्टिबेरी ने कहा तुम बैल को ले जाओ और मैं कोई उपाय सोचती हूँ लेकिन वह इतनी थक चुकी थी कि उसके लिए कुछ भी सोचना संभव न था फिर था दूसरा पत्र सजिले युवक के लिए था जो दाई और स्थित नगर में रहता था दोनों पत्रों में एक ही बात लिखी थी प्लीज आज रात नौ बजे दो नगरों के बीच पत्रों के बने छोटे से घर के निकट लगे सेब के पेड़ के पास मिलो गुप्त प्रशंसक 9 9 बजे बज गए और मिस्टी बैरी अपने घर के कोने की आड़ लेकर सेब के पेड़ की ओर झांकने लगी वो दोनों वही थे सुंदर लड़की और सज्जिलाई हुआ उसी पल दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया मिस्टिबेरी विवाह में सम्मिलित नहीं हुई वह घर में ही रही और जीनिया के पौधों से उसने घास पात हटाए लेकिन दूध वाले ने विवाह में भाग लिया और उसने खूब मजे किए बिल्ली मजे किए समाप्त